श्री राधा गिरिंद बिहारी देव जू की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय गौर कथा की जय श्री नाय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्रीरा हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यकमगल वाग्म ममृत जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम नाम जगद्धामम नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहंबराको तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवाई श्रीूपं साग्र जाकम सह गण रघुनाथ सजीव साध्वतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पादा सहगणलल्ताश्री विशाखाविता आजान लंबितुजौ कनकावदीर्तनकमलायताक्षौ विश्व दिवर योगधर्म पलौ बंदे जगत्कुण अज्ञान ज्ञान शाखया चक्षुन्मीत ये नो तस्म श्रीगुर्वे नम रत्नागार दिव्यृंदारण्यकलद्रुमाध श्रीमदत्नारत्न सिंहासनस्थ श्रीमदराधाश्री गोविंद देव प्रेषाली स्यम स्मरा श्रीमसं वंशी वट्टटस्थिता कर्शन वीणुस्वैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नयताम स्वरत मौ मंद मतेर्गती मवलांज मत श्रीराधाम मदन मोहनौ नारायणं सरस्वतीं नारायण नमस्कृत नरम चरुस्तम देवी सरस्वती वाशाकलुभ्युभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुण वराशे हे ूप दुर्गतजन दयावलोको हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुर दया दरा बुराशू हरिलाम श्री चैतन्य चरताम श्री, श्री सनात शिक्षा श्रीमद महाप्रभु काशी में गौर हरी जब वृंदावन से लौट करके आप विराज रहे हैं दो महीने काशी में रहे और उस समय श्री सनातन गोस्वामुपात बंगाल में हुसैन शाह की जेल से किसी तरह से छूट करके बड़ा कष्ट पाते हुए श्रीमंद महाप्रभु के पास में पहुंचे और महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जी ने तीन प्रश्न किए मैं कौन हूं मुझे क्यों तरताप की प्राप्ति हो रही है इस प्रताप की प्राप्ति का निवारण कैसे हो ये तीन प्रश्न किए और इन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर में शिवन महाप्रभु ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि आमी के मैं कौन हूं इसका उत्तर दिया कि तुम जीव हो सबसे पहले व्यक्ति को बोध होता है कि मैं हूं फिर वो देखता है मुझसे भिन्न सारा संसार है तब उसके मन में एक तीसरा विचार भी आता है कि मुझे और संसार इन दोनों को नियमित करने वाला इनके ऊपर शासन करने वाला कौन है ये तीन तत्व ही सब कुछ है इनमें सब कुछ सारे प्रश्न जितने भी तत्व हैं वे तीन तत्व के भीतर ही आ गए इनमें पहला जो प्रश्न था कि मैं कौन हूं उसका उत्तर देते श्री महाप्रभु दे आए कि ईश्वर की ही तीन शक्तियां हैं वह ईश्वर मूल कारण है वही तत्व है तत्व उसे कहेंगे जो कि सृष्टि के पहले था सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी रहेगा और जब सृष्टि है क्रिएशन है उस समय भी जो तत्व विद्यमान है वही मूल एक पदार्थ है परंतु वो जो मूल पदार्थ है वह शून्य रूप नहीं है अभाव रूप नहीं है वह सब वस्तुओं के भाव रूप होकर के वह विराजमान है ऐसा जो भाव रूप पदार्थ है उसको निर्विशेष भी नहीं कहा जा सकता वह सारे सारे गुणों से युक्त होकर के विराजमान है विशेष से युक्त होकर के सारी महिमा उनसे युक्त होकर के ही वो विराजमान है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु का कोई गुण है तो वो सीमित हो जाएगी यदि उसका रूप है तो वो सीमित हो जाएगा प्राय एक प्रश्न उठता है कि जो विभू पदार्थ है उसका कोई रूप नहीं हो सकता है और विभू पदार्थ का कोई गुण नहीं हो सकता गुण नहीं हो सकता है और रूप कहने पर ही वस्तु तो अपने आप में सीमित हो जाएगी परंतु शास्त्र ये कहते हैं कि वह पदार्थ संपूर्ण वस्तुओं का आश्रय होकर के विराजमान अतः जो अद्वैय ज्ञान तत्व तो है उस अद्वैय ज्ञान तत्व तो का स्वरूप है कि जो सृष्टि के पहले भी था सृष्टि के बाद में भी रहे और सृष्टि के समय भी जो विद्यमान हो ऐसे पदार्थ को यह हम तत्व तो कहेंगे दृष्टान्त ठीक तो नहीं है तो समझाने के लिए कह रहे हैं जैसे घड़ा बनने के पहले भी मिट्टी थी घड़ा जब है उस समय भी क्ले है, मिट्टी है, मिट्टी और जब घड़ा नहीं रहेगा पूर जाएगा तब भी मिट्टी ही रहेगी तो जो पदार्थ कहीं सृष्टि के पहले बाद में और मध्य में भी विराजमान हो उस पदार्थ को हम तत्व कहेंगे वो जो तत्व पदार्थ है वह तत्व पदार्थ अध्यात्म अद्भुत और अधिदेव इन तीनों से भिन्न होकर के विराजमान है अर्थात जो अधिष्ठान है वह सबका आश्रय होकर के विराजमान और आश्रय पदार्थ वो होगा जो कि अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव इन तीनों से अलग होकर के विराजमान हमारे शरीर में चार चीज है एक है अधिष्ठान अधिष्ठान क्या है जैसे अक्षी गोलक ऊपर से जो दिख रहा है ये जो आंखें जो दिख रही हैं इसको हम कहेंगे अक्षय गोलक तो पहली चीज है अधिस्थान या अक्ष गोलक इस अक्ष गोलक में तीन चीज हैं अक्ष गोलक में एक है भीतर जो कैमरा है रेटिना है जो भी इसकी मशीन है उसको हम कहेंगे अध्यात्मिक इंद्री इंद्रिय जो है नेत्र इंद्री द सेंस वो तो आंख आईज से है उस आई के भीतर कहीं नेत्र इंद्री है नेत्र इंद्रिय को कहेंगे हम अध्यात्म उसके भीतर जो रेटिना है उसके पर्दा उसके ऊपर कोई चित्र भी आ रहा है कैमरे में कहीं चित्र भी कोई आ रहा है तो रूप नामक गुण भी उसमें विद्यमान है तो इंद्रिय है इंद्रिय के साथ में रूप है ये घड़ी का रूप आंखों में आगे आगे घड़ी है इसके पीछे के पर्दे में रेटिना में कहीं वो इस किरण जो है सूर्य से आ रही है इसमें किसी वस्तु में और वहां से रिफ्रेक्ट होकर के जा रही है आंख में और आंख का जो पीछे का पर्दा है उसमें वो जो चित्र है वो चित्र कहीं उल्टा दिख रहा है फिर बाद में वो सीधा हो जाएगा पलट कर कुछ ऐसा ही होगा होता होगा ये तो डॉक्टर जाते जाने के परंतु तो मैंने तो रूप भी कहीं विद्यमान है तो इंद्री है इंद्रिय को कहेंगे अध्यात्म इंद्री में जो रूप फॉर्म दिख रही है वो फॉर्म है अद्भुत और उस फॉर्म को देखने के लिए इंद्रिय में भी लाइट है डॉक्टर कहता है नहीं आपकी आंखों में लाइट नहीं है इसलिए अब दिखेगा इतना ही दिखेगा इससे ज्यादा नहीं दिखेगा जितनी लाइट है उतना दिखेगा इससे ज्यादा दिख नहीं सकता है। तो लाइट भी है तो लाइट जो है वो है सूर्य अब सूर्य तीनों जगह है आंखों के भीतर भी सूर्य है इस घड़ी के भीतर भी तेज तत्व तो है सूर्य है इसमें भी अग्नि तत्व तो है और सूर्य यदि नहीं है तो फिर इसके अक्षर नहीं दिख रहे तो लाइट बाहर से भी चाहिए बाहर से भी लाइट चाहिए आंखों में भी लाइट चाहिए और कहीं वस्तु में भी लाइट है तेज है वही है सूर्य तो वो सूर्य को कहलाएंगे या लाइट को हम कहेंगे अधि परंतु जो वस्तु इन तीनों से भिन्न है अक्ष गोलक से भी भिन्न है जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान इन तीनों से भिन्न है वो अधिष्ठान जो है और इंग्लिश से, से भी भिन्न उससे भी भिन्न है और उसमें जो लाइट है सूर्य है उससे भी भिन्न है ऐसे ही आश्रय पदार्थ वो है जो कि अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव इन तीनों से भिन्न होकर के पदार्थ विराज हो भिन्न होकर के स्थित हो उसको हम तत्व तो कहेंगे तो तत्व तो उसे कहेंगे जो कि अध्यात्म को एम पुरुषा सएव याद भौतिक तत्वेद सव दैव कला एक यत्र योप लि तृतीय योगत्मा स्वाश्रयाश्रय आश्रय पदार्थ या तत्व पदार्थ किसको कहा जाएगा बोल जो अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव इनको कार्य करा रहा है साथ के साथ में तीनों से भिन्न होकर के भी जो रह सकता है आंख नहीं है तब भी सूर्य रह सकता है वस्तु तो नहीं है तब भी सूर्य रह सकता है वस्तु तो है तब भी सूर्य रह रहा है तो जो पदार्थ अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव इन तीनों के न रहने पर भी जो पदार्थ रह सके और जो इन सबों का आश्रय होकर के विराजमान उसे हम तत्व कहेंगे तो स्वयं सिद्ध जो पदार्थ है और जिसका आश्रय लेकर के अध्यात्म अद्भुत और अधिदेव ये तीनों वस्तु विराजमान है ऐसे पदार्थ का नाम है तत्व वो तत्व सजातीय विजातीय स्वगत तीनों भेदों से शून्य स्वयं सिद्ध भेद शून्य पदार्थ वह मूल तत्व है अन्य जितने भी पदार्थ हैं वो वेद शून्य नहीं हैं परंतु जो वास्तविक तत्व है अंतिम जाकर के जो अंत में जो जिसको हम तत्व कहेंगे वो पदार्थ ऐसा होगा जो कि स्वयं शुद्ध वेद शून्य होगा तो ऐसा जो तत्व है वह सर्वदा सर्वदा शक्ति से युक्त ही है तो वेद शास्त्र कहे संबंध अवधेय प्रयोजन अब उस तत्व का वर्णन हम किससे जानेंगे बोलो उस तत्व वो तत्व का वर्णन वेद के द्वारा ही मूल रूप में जाना जा सकता है वेद के अतिरिक्त और उस तत्व को जानने का कोई दूसरा प्रमाण नहीं है वह पर परतत्व वेद के द्वारा जाना जाएगा वेद स्वतः प्रमाण है स्वत प्रमाण उसको कहेंगे जहां पर ज्ञान भी हो और ज्ञान की प्रामाणिकता भी जिसमें हो उसका नाम है स्वतः प्रमाण ज्ञान एक वस्तु में हो और प्रामाणिकता किसी दूसरी वस्तु में हो उसको हम कहेंगे परतप प्रमाण नैया एक परतप प्रमाण मानते है। हैं वे कहते हैं कि कोई भी वस्तु है वो वस्तु है और उसको हम अपनी बुद्धि से जान रहे हैं तो प्रामाणिकता हमारी बुद्धि में है वस्तु में नहीं है तो ये घड़ा है तो घड़ा एक वस्तु है और घड़े की प्रामाणिकता सिद्ध की जा रही है अपनी इंटेलेक्ट से बुद्धि से तो बुद्धि अलग है घड़ा अलग वस्तु है और बुद्धि अलग वस्तु है तो वहां पर हो गया और प्रमाण परंतु मीमांसक नैयायिकों के मत का खंडन करते हुए कह रही ना जहां ज्ञान है वहां पर प्रामाणिक भी वह ज्ञान स्वयं अपने आप में है इसको हम कहेंगे स्वतः प्रमाण तो मीमांसक यह कहता है कि वेद के द्वारा ब्रह्म का बोध होता है परंतु वेद अपने आप में प्रमाण है हमारी बुद्धि के कारण वो तो प्रमाण नहीं हुआ वेद अपने आप में क्योंकि भगवान की भाषा है भगवान के वचन हैं, वह उस पर तत्व का ही वचन है इसलिए वेद अपने आप में भी प्रमाण हैं। अतः ज्ञान और ज्ञान की प्रामाणिकता दोनों जहां एक स्थान पर हो उसका नाम है स्वतः प्रमाण अतः वेद स्वतः प्रमाण हो के विराजमान है इनमें जो कुमारल भट्ट हैं गुरुजी जी के दो मत हुए एक हैं भात मत और दूसरा है प्राभाकर मत कुमारल भट्ट तो थे गुरु और प्रभाकर जो थे वे थे उनके शिष्य शिष्य शिष्य ने गुरु के मत का खंडन किया गुरु ये कहते हैं कि वेद स्वत प्रमाण तो है परंतु तो बेद स्वतः प्रमाण ऐसे है कि वस्तु में एक गुण होता है वो गुण होता है नाम का गुण जैसे ये एक पाषाण का खंड है किसी वस्तु ने गुरुदेव ने बताया किसी वस्तु ने बताया जैसे ये पाषाण का खंड है हम पहचानगे इसको पाषाण का खंड है तो पाषाण खंड है ये ज्ञान हुआ परंतु तो इस पाषाण खंड में एक ज्ञातता नाम करके धर्म है जो ये कह रहा है मैं पाषाण हूं मैं पाषाण हूं सुख पता है मैं पाषाण हूं तो ज्ञातता नाम का एक धर्म सारे वस्तु में है तो ज्ञान भी इसी पाषाण खंड में है और ज्ञान की प्रामाणिकता ज्ञातता यह अपने आप को प्रकट कर रहा है यह ज्ञातता नामक धर्म भी इसमें ही है परंतु तो उन्होंने चेला जी ने कहा कि नहीं गुरु जी ये ज्ञातता धर्म जबरदस्ती आरोपित कर रहे हो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है वस्तु की प्रामाणिकता ज्ञातता के द्वारा आप सिद्ध कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है अनुप व्यवसाय के द्वारा अपने आप वस्तु की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी अर्थात पाषाण है एक नरिशन हुआ और इस नरिशन के ऊपर दोबारा एक नरिशन हो गया यह पाषाण है पाषाण है पाषाण है तो जो अनुप व्यवसाय है इसको ही एक ही चीज को कई कई बार जब दोहराया उसको कहते हैं अनुप व्यवसाय तो अन व्यवसाय जो है उसके द्वारा पहली प्रामाणिकता सिद्ध हो गई इसलिए अलग से ज्ञाता मानने की जरूरत नहीं है तो मीमांसा सब लोग ये कहते हैं कि वेद वह ज्ञानवी है और वेद में प्रामाणिकता भी अपने आप विराजमान है क्योंकि वह उस परतत्व की बोली है जो परतत्व तो अपने आप में सबका आश्रय है तो ज्ञान और ज्ञान की प्रामाणिकता दोनों जहां एक जगह हो उसका नाम है स्वतः प्रमाण और वेद स्वतः प्रमाण होकर के विराजमान है वेद परतः प्रमाण होकर के विराजमान नहीं है विश्व का कोई भी दर्शन हो जब तक स्वतः प्रमाणता सिद्ध नहीं करेगा तब तक वह अपने उपास्य की उपास्य मुक्ता कर सकेगा इसलिए चाहे होली बाइबल हो, हो चाहे कुरान हो कुरान शरीफ हो चाहे कोई भी हो सब जगह वो ईश्वर की बोली है और ईश्वर परम तत्व है इसलिए वस्तु और वस्तु की प्रामाणिकता दोनों एक जगह विद्यमान है वेद और वेद की प्रामाणिकता दोनों एक जगह कही कहीं ना कहीं सिद्ध करनी पड़ेगी उसको सिद्ध करने पर ही ईश्वर की कहीं मूलत सिद्धि होती है इसलिए वेद शास्त्र कहे सबसे पहले वेद का आश्रय लेना पड़ा वेद स्वतः प्रमाण है वेद भगवान के ही उच्छ्वास हैं और वे वेद भगवान ब्रह्म को ही परतत्व करके निरूपण करते हैं श्री कृष्ण को ही परतत्व करके अनुरूपण करते हैं उन वेद भगवान ने वो जो परतत्व है उस परतत्व का विवेचन करते हुए चार तीन वस्तुओं का निर्णय निर्धारण किया संबंध प्रयोजन अविधेय यह तीन वस्तुओं का निरूपण किया संबंध अवधे और प्रयोजन तो वेद शास्त्र कहे पहले तो वेद कहने का तात्पर्य है कि वेद माने ज्ञान ईश्वर स्वयं ज्ञान रूप है उसने ही ज्ञान रूप वेदों को प्रकट किया और वेद का ज्ञान और ज्ञान की प्रामाणिकता दोनों एक जगह ही विद्यमान है चाहे ज्ञाता के, के द्वारा उसको सिद्ध करें चाहे अनुभव अनुव्यवसाय के द्वारा उसको सिद्ध करें ज्ञान और ज्ञान की प्रामाणिकता दोनों एक जगह विद्यमान है अतः वेद स्वतः प्रमाण होकर के विराजमान है परतप प्रमाण नहीं है हम अपनी बुद्धि से वेद का अर्थ नहीं निकालेंगे वेद ने जो कहा वेद अपने आप में ही प्रमाण है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए अब वेद कहता है कि सभी वस्तुओं का मूल आधार वह अद्वैत ज्ञान तत्व, तत्व का तात्पर्य है कि ब्रह्म के जाति नहीं है उसमें सजातीय भेद नहीं है उसमें विजातीय भेद नहीं है उसमें स्वगत भेद नहीं है सजातीय भेद किसको कहेंगे सजाती भेद कहेंगे जैसे गाय और गाय में भेद ब्रह्म जैसी कोई दूसरी चीज है ही नहीं इसलिए सजाती भेद नहीं हो सकता ब्रह्म की जाति नहीं है ब्रह्म एक है जाति होने के लिए कई चीज होनी जरूरी है एक से गुण सैद्धांतिक एक से गुण जहां कई इंडिविजुअल्स में रहें तब जाकर के जाति बनती है टाइप बनती है कास्ट बनती है ब्रह्म की जाति नहीं हो सकती क्यों ब्रह्म एक है ब्रह्म जैसा दूसरा होता तो ब्रह्म की जाति बनती ब्रह्म की जाति नहीं है ब्रह्म में सजाति भेद नहीं है इसी तरह से विजाति भेद भी नहीं है विजाति भेद किसको कहेंगे तो बोले विजाति भेद कहेंगे जैसे गाय और घोड़े का भेद ऐसा भेद भी ब्रह्म में नहीं है सब कुछ ब्रह्म है ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही, ही नहीं इसलिए ब्रह्म ब्रह्म में ब्रम से भिन्न कोई वस्तु नहीं थी अतः विजातीय भेद ब्रह्म में नहीं है और ब्रह्म में स्वागत भेद जरूर है ऊपर से देखने में स्वागत भेद जरूर दिखता है परंतु ब्रह्म में यह क्षमता है कि वह सब वस्तुओं से सब वस्तु करा सकता है इसलिए वैष्णव ने ईश्वर की जो परिभाषा दी वो परिभाषा दी कि करतुम कर कर सर्वसामर्थ स्वगत भित किसको कहेंगे जैसे वृक्ष में ये पत्ती है ये तना है ये डाली है ये उसकी जड़ है तो ये ब्रांच है ये स्टम्भ है ये उसकी जो जड़ है रूट है ये उसके फ्लावर है ये उसका फल है तो ये एक वस्तु के भीतर ही जो भेद हुए उन भेदों को हम कहेंगे स्वगत भेद परंतु भगवान में ये समर्थ है सामर्थ्य है कि वे स्वगत भेद अपने उनके स्वरूप में सब वस्तु सब कार्य करने में समर्थ है इसलिए कही विजातीय वस्तु से उनका भेद हो सकता है जड़ और चेतन जीव से और ईश्वर में भेद हो सकता है जड़ और ईश्वर में कहीं भेद हो सकता है तो जीव जीव का भेद जड़ जीव का भेद जड़ और ईश्वर का भेद जड़ चेतन और ईश्वर का भेद ये सारे भेद प्राप्त हैं परंतु स्वरूप में जहां उन स्वरूप का हम ध्यान करेंगे वहां स्वगत भेद भी नहीं रहेगा और भगवान सर्वत पाणपात वे बिना किसी कार्य के सर्व का पाणपात होकर के वे कर, कर, कर सकते हैं है? आ, पद चले सुने बिन काना ये उनकी विशेषता हो जाएगी कोई भी कार्य कोई भी इंद्री उनकी कर सकने में समर्थ है इसलिए ब्रह्म तत्व जो है वो ब्रह्म तत्व सजातीय विजातीय और स्वगत तीनों भेदों से रहित है तो जो वस्तु स्वयं सिद्ध भेद शून्य हो उसे हम तत्व कहेंगे तो तत्व की परिभाषा हुई स्वयं सिद्ध भेद शून्य पदार्थ तत्व की परिभाषा हो फिर से तत्व की परिभाषा कह हुई स्वयं सिद्ध हो उसको बनाने वाला कोई नहीं हो वो सबको बनाने वाला हो और भेद शून्य जिसमें स्वजाति विजाति और स्वर्ग ये तीनों प्रकार के भेद ना हो ऐसा जो पदार्थ है उसको हम तत्व कहेंगे वह तत्व पदार्थ ही आश्रय है अब आश्रय किसको कहेंगे आश्रय की परिभाषा आश्रय उसे कहेंगे जो अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव इन तीनों को कार्य कराने की सामर्थ्य देता हो परंतु स्वयं उनसे अलग भी हो उसका नाम है आश्रय तो आश्रय पदार्थ किसको कहा जाएगा आध्यात्मिको यम पुरुष सदभ का युद्ध या सयव याद का एकमे एक, एक तलाभा में योप लामय तृतीय स आत्मा आश्रय वो आत्मा है क्यों वो आश्रय पदार्थ किसमें रहेगा बोले आश्रय पदार्थ को रहने के लिए कोई दूसरे की अपेक्षा नहीं स्वाश्रयाश्रय वो अपने आप में स्थित है अन्य जो पदार्थ है वो तो ब्रह्म में स्थित होंगे ब्रह्म किसमें स्थित होगा बल बिल्कुल आश्रय है वो अपना आश्रय स्वयं ही है उसको किसी दूसरे बेस की जरूरत नहीं है दूसरे आश्रय की जरूरत नहीं है ऐसा कोई न, कोई एक पदार्थ मानना पड़ेगा अब वो जो पदार्थ है वो पदार्थ सर्वदा विशेष से युक्त तो होगा विशेष किसको कहते हैं विशेष की परिभाषा विशेष कहते हैं भेद सहिष्णु अभेद जहां भेद दिखे परंतु भेद दिखने पर भी भेद न हो उसका नाम है विशेष जैसे सत्ता सती कालो नित्या भेदो भिलना यहां भेद दिख भी रहा है नहीं भी दिख रहा है एक दूसरा दृष्टांत भेद नहीं भी है और है भी है। जैसे अहि कुंडलम व्यपदेश सर्प कुंडली बाध करके बैठा है तो हम कहते हैं यह सर्प है यह सर्प की कुंडली है पंत कुंडली और सर्प अलग अलग नहीं भेद करने के लिए एक वस्तु में ही भेद करने के लिए कुंडल भी कह दिया गया यह सर्प का कुंडल है सर्प की कुंडली है पंत कुंडली सर्प से भिन्न नहीं है ऐसे ही वो तत्व वो जो तत्व है जो आश्रय पदार्थ है वह आश्रय पदार्थ वह सर्वदा अपने गुणों से युक्त है जैसे वो सर्प कुंडली के गुण को भी अपने भीतर समाये हुए है कभी चाहे तो कुंडली को प्रकट करे कभी चाहे तो सर्प कुंडली को प्रकट न करे इसी प्रकार वह परतत्व अनंत गुणों से युक्त है चाहे तो उन गुणों को प्रकट करे चाहे तो शेख जी अपनी संपत्ति को किसी को नहीं दिखाएं। इस प्रकार यहां तक के प्रवचन के द्वारा यहां तक के निवेदन के द्वारा यह प्रयास किया समझाने का प्रयास किया गया कि सभी वस्तु किसी न किसी एक तत्व के ऊपर आधारित हैं तत्व कहेंगे जो तीन प्रकार से भेद से शून्य स्वयं सिद्ध पदार्थों पदार्थ वो तत्व ही सबका आश्रय है आश्रय उसे कहेंगे जो सृष्टि के पहले भी था सृष्टि के समय भी है सृष्टि के बाद में भी रहेगा और जो अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव इन तीनों को चलाने वाला हो करके भी उनसे अलग हो ऐसे पदार्थ को आश्रय कहेंगे तो तत्व हो गया आश्रय हो गया अब वो आश्रय पदार्थ सविशेष है सविशेष का तात्पर्य है जहां पर भेद और भेद दिखता है परंतु दीखने पर भी भेद नहीं है तो जहां भेद सहिष्णु अभेद है उसका नाम है विशेष तो विशेष की परिभाषा हुई भेद सहिष्णु अभेद भेद को सहन करता है पंथ तत्वता अभेद है जैसे कुंडल को सर्प सहन कर रहा है परंतु तो कुंडल और सर्प में अभेद है चाहे तो कुंडल प्रकट किया जाए और चाहे तो अपने सर्प अपनी कुंडली को प्रकट न कर ऐसे ही वो परतत्व अपने गुणों को अपने तत्त्वों को कभी प्रकट करता है कभी नहीं करता है इसलिए वो जो परतत्व है वह परतत्व ही तीन रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहा है उपास्य रूप में श्री कृष्ण वह जड़ रूप में जगत और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो जीव है वह तटस्था शक्ति है जो कभी जल में जा सकता है कभी चेतन में भी जा सकता है कभी वैकुंठ का भाग हो सकता है और कभी संसार का भाग होकर के कर्म में भटक सकता है तो तटस्सो होने के कारण जीव कभी माया में और कभी ईश्वर का भाग होकर के भी उसमें क्षमता है कि ईश्वर का भाग होकर के भी वो विराजमान है अब तुम्हारा जो प्रश्न था कि अमी के मैं कौन हूं इस प्रश्न के उत्तर में श्री प्रभु कह रहे हैं कि तुम जीव हो ईश्वर के अंश हो परंतु ईश्वर का साक्षात स्वरूप अंश नहीं है अंश भी दो प्रकार का एक अंश है स्वांश दूसरा अंश है विभिन्न अंश जीव ईश्वर का एक विभिन्न अंश है जगत भी ईश्वर का एक भाग है परंतु विभिन्न अंश है जीव और जगत ये दोनों हुए विभिन्न जबकि श्री कृष्ण से लेकर के अंतर्यामी पर्यंत परमात्मा पर्यंत अंतर्यामी पर्यंत वह एक होकर के विराजमान है तो कृष्ण के जितने भी अवतार हैं कृष्ण से लेकर के अंतर्यामी तक के वे सारे अवतार वे कहलाएंगे स्वांश और जीव और जगत कहलाएगा विभिन्न तो ये जीव जगत बिमनाइश शो करके विराजमान अब समस्या हुई दूसरा प्रश्न आया तुम्हारा कि मुझे दुख क्यों हो रहा है इसका कारण है कि तुम माया से अभिभूत हो गए थे अब जीव दो प्रकार के हैं एक हैं अनाद माया बहिर्मुख और एक हैं अनादि माया अभी उनका डीएनए ऐसा है जो जहां अनादि कह दिया वहां पर ये नहीं कहा जा सकता है कि ईश्वर ने हमारे साथ में छल किया या हमारे साथ में धोखा दिया ऐसा नहीं कहा जा सकता है अनादि कहने के साथ साथ उनका यह समझने उनका डीएनए ऐसा है तो कुछ जीव थे श्री गरुण विश्वक्सेन चंड प्रचंड कुमुद कुमेक्षण भगवान के पार्षद जो कि है तो जीव परंतु तो जीव होने पर भी ये सर्वदा ये विचार रखते हैं कि भाई हम भगवान के लीन आउट हैं भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने के कारण हमारा सहज स्वभाव होना चाहिए कि हम ईश्वर की ही सेवा करें तो उनमें भक्ति सदा से विद्यमान थी जब सदा से विद्यमान थी तो कभी भी माया का उनको सामना नहीं करना पड़ा और वे अनाज मुक्त होकर के बिराजमान थे परंतु तो हम दूसरे प्रकार के जीव थे अनंत कोटे जीव वे कहीं ये विचार कर रहे थे कि भाई सबसे पहले मुझे ध्यान आया कि मैं हूं सबसे पहले मां के घर में भी जैसे बालक आता है तो विचारता मैं हूं मुझसे भिन्न जगत है फिर विचार आएगा कि इस मुझे और जगत को चलाने वाले कौन है यह तो सबसे तीसरी बात की बात है पहली बात नहीं है पहली बात तो यह है कि मैं हूं पहले अपने अस्तित्व का बोध आया ईश्वर के अस्तित्व का बोध तो बहुत बात की बात है अभी कहां है वो तो कौन दूर पड़े है सबसे पहले तो मेरा अस्तित्व मैं हूं तो जीव ने दूसरे प्रकार के जो जीव थे उनका डीएनए ऐसा था कि उन्होंने ये सोचा कि यह सारा जगत जो है इस जगत का मैं भोग करूं मैं भोगता हूं यह जगत भोग दे और यह विचार करके जब वे विराजमान हुए तो भगवान की जो माया देवी थी उसको अच्छा नहीं लगा भगवान ने मन में विचार किया इसी बीच के ये जीव अकृतार्थ है इसे अपने सच्चेत आनंद रूप का भी पूरी तरह से बोध नहीं है सृष्टि के पहले यह तो है परंतु इसे अपने पर रूप का भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है ऐसी स्थिति में इस अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए इसे ये फैसिलिटी दी जाए ये सुविधाएं दी जाए कि इसको कोई शरीर मिले और उस शरीर के द्वारा ये साधन करे साधन करेगा तो ये भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा योग माया ने जिनमें स्वाभाविक ये प्रवृत्ति थी कि मैं भगवत भजन करूं उनको तो पार्षद स्वरूप प्रदान कर दिया योग माया ने परंतु इन जीवों को अभी योग माया ने अपनाया नहीं है पार्षद स्वरूप चिन्मय देह प्रदान किया नहीं है। ऐसी स्थिति में इनको कहीं साधन करना पड़ेगा साधन करने के बाद में पर योग माया इनको चिन्ह में स्वरूप प्रदान करेंगी इसलिए हम सभी के जीवों को अकृतार्थ से कृतार्थ बनाने के लिए भगवान ने माया देवी को हमको प्रदान किया अब माया का भी एक स्वभाव है भगवान ने माया से कहा नहीं था कि तू जीव को मोहित कर ले परंतु तो माया का भी ये अचिंत स्वभाव है सदा का स्वभाव है कि माया यदि जीव के संपर्क में आएगी तो जीव तो है मामूली सा सा मरियल सा, और उसको माया सहज में ही मोहित कर लेगी इसलिए माया ने जीव का रहा सहा जो सचत आनंद रूप था उस आनंद रूप को भी भुला दिया और भुला करके उस माया ने इस जीव में अध्यास की प्राप्ति कराई माया की दो वृत्ति हैं एक वृत्ति है आवरण दूसरी है विक्षेप कल के दृष्टांत में कह गए थे वो जादूगर लोहे के कड़े को उठाता है और लोहे के कड़े के रूप को छुपाता है और सोने के सिक्के का भ्रम पैदा कर देता है इल्यूजन पैदा कर देता है तो कंसीलमेंट और इल्यूजन ये दो वस्तुएं वो पैदा कर देगा माया कर देगी के द्वारा जीव के सचित आनंद को माया ने छपाया और विक्षेप वृत्ति के द्वारा मैं भ्रम जीव ने जीव में उत्पन्न करा दिया अब ये जीव माया में फंस गया एक बार तो सभी जीव जितने भी जीव थे उन सब को देहाध्यास गुरुजनों को भी बाल्यकाल में जब तक गर्भ में थे उस समय तो सौ जन्म की याद थी परंतु तो जब गर्भ से बाहर आए उस समय माया सब को एक बार विमयोग प्रदान करती जिनमें पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उनका वो माया का बंधन जल्दी से दूर हो जाता है जिनमें संस्कार नहीं है वे कभी भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान जी करोड़ों अरबों बिलियंस जो हैं उनमें कोई मिलियंस बिलियंस में कोई भाग्यवान जीव श्री गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करता है और गुरुदेव की कृपा के द्वारा वेद शास्त्र के आधार पर वेद शास्त्र कहे संबंध अवधेय प्रयोजन कि तुम्हें अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुमको तीन चीज समझनी पड़ेगी संबंध अवधेय और प्रयोजन संबंध तत्व का तात्पर्य से कौन है शास्त्र है वाचक और भगवान है वाच। तो वाच्य वाचक जो संबंध है उसको समझना इसी का नाम है संबंध तो संबंध क्यों कहा गया संबंध कहने का मतलब है कि शास्त्र रूपी वाणी के माध्यम से वाणी के अर्थ रूप में जिस वस्तु को बताया जाए ऐसे अर्थ पदार्थ को कहा जाएगा संबंध सारे शास्त्र किस चीज का स्थापन करना चाह, चाहते हैं तो संबंध तत्व का तात्पर्य है कि वाचक शास्त्र शब्दों के माध्यम से वाचक शास्त्र के माध्यम से जो डिस्क्रिप्टिव शास्त्र है वाचक हैं डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं उनके माध्यम से जिसको डिपिक्टेट किया गया डिस्क्रिप्शन जिसका दिया गया तो वाच्य वाचक वाचक वाच्य हो गया भगवान और वाचक हो गया शास्त्र शास्त्र हो गया इंडिकेटर और भगवान हो गए इंडिकेटेड शास्त्र हो गया किसी चीज का एक्सप्लेन करने वाला माध्यम और एक्सप्लेन हो गए कौन भगवान तो वाच्य वाचक इस संबंध को जहां जाना जाए ऐसा वाचक वाचक के द्वारा वाच्य को समझना यही है संबंध तत्व तो। वो संबंध तत्व तो है मूल रूप में श्री भगवान तो संबंध तत्व वे भगवान अब संबंधित बात आएगी वो भगवान भी तीन रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कहीं ब्रह्म रूप में कहीं परमात्मा रूप में और कहीं भगवान रूप सारे शास्त्र वे परतत्व के रूप में अपने शास्त्र के कथन के रूप में भगवान को ही उस परतत्व को ही अद्वैय ज्ञान तत्व को ही आश्रय तत्व को ही वह स्थापित करते हैं वो आश्रय तत्व तीन प्रकार का है ब्रह्मीति परमात्मे भगवान शब्द थे ब्रह्म परमात्मा भगवान अब ब्रह्म क्या है परिभाषा तो दी जा सकती है ब्रह्म की फिर भी नकार के माध्यम से परिभाषा दी जाएगी निषेध मुख से ब्रह्म की परिभाषा दी जा सकती है शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी परिभाषा दी शंकराचार्य भगवान ने कि परिच्छेद सामान्य अत्यंत अभाव अभावक्त परिच्छेद का मतलब है जो किसी से ढका न हो ब्रह्म वह पदार्थ है जो ब्रह्मवार ब्रह्म जो व्यापक होने के कारण ब्रह्म कहलाता है इसलिए उसको ब्रह्म कहा गया ब्रह्मणा ब्रह्म ब्रह्म माने व्यापक जो ऑल परिंग होकर के विराजमान है सब में व्याप्त होकर के जो विराजमान है वो हुआ ब्रह्म व्यापक होकर के विस्तृत होकर के जो विराजमान तो परिच्छेद ब्रह्म में परिच्छेद नहीं है वो कहीं लिमिटेड नहीं है ऐसे पदार्थ को ब्रह्म कहेंगे और सामान्य सामान्य का मतलब है कि ब्रह्म जैसा कोई दूसरा नहीं है ब्रह्म की जाति नहीं है जाति होगी तब तो जब एक से फंडामेंटल बेसिक क्वालिटीज सब में कई इंडिविजुअल्स में विराजमान हो जैसे गाय के गले में एक झालर खाल की लटकी रहती है उसको कहते हैं सासमान विदेशी गाय में तो नहीं होती है देशी होती है सासना सासना मान गले में लटकी हुई झाला तो शासना दिपांग पशु उसका नाम गाय है और ये जो गुण है वो कई में मिलेंगे मनुष्य में भी जो गुण है वो फंडामेंटली सब में सभी मनुष्यों में कई एक से हैं तो जहां एक से गुण कई में दिखें उसका नाम होता है जाति ब्रह्म की जाति नहीं है तो ब्रह्म की परिभाषा हुई परिच्छेद और सामान्य इन दोनों से रहित न तो उसकी जाति है जाति होने के लिए कम से कम दो आदमी चाहिए तो हम कहेंगे एक जाति है एक व्यक्ति है तो जाति नहीं कहलाएगी जाति के लिए दो वस्तु चाहिए तो ब्रह्म में ब्रह्म जैसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है इससे ब्रह्म की जाति नहीं है और परिच्छेद माने वो कहीं सीमित नहीं सीमित दिखा सकता है वो अपने आप को परंतु तो वो असीमित भी होकर के विराजमान है देश काल से परिच्छ होकर के वो नहीं है यह हुआ ब्रह्म संबंध तत्व की बात सम्मंद्त चल रही है संबंध अवधेय प्रयोजन संबंध तत्व किसको कहेंगे शास्त्र के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिपादन किया जाए शास्त्र है वाचक और ब्रह्म है वाच शास्त्र है डेफिनेशन और ब्रह्म है डिफाइंड तो जो वाचक होकर के वाच होकर के विराजमान है तो डेफिनेशन या लैंग्वेज और लैंग्वेज के द्वारा उसके मीनिंग तो शास्त्र के अर्थ के रूप में जो वस्तु विद्यमान है उसको हम कहेंगे संबंध तत्व वाचक के द्वारा जिस वस्तु को स्थापित किया जाए उसको हम कहेंगे संबंध तत्व जैसे गो ये एक फोनिक्स हमने प्रयोग किया गा और ओ की मात्रा लगा करके कोई ध्वनि निकाली परंतु तो इस ध्वनि से अर्थ क्या निकलेगा एक शासनान मान पशु विशेष इंडिकेटेड होगा वो एक एनिमल पशु तो शब्द का अर्थ के साथ में जहां संबंध जोड़ा जाए उस संबंध के द्वारा प्राप्त होने वाला जो पदार्थ है उसको ही कहा जाएगा संबंध तत्व शास्त्र का संबंध तत्व ब्रह्म ही है अब वो ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही हैं कृष्ण कभी अपने आप को ब्रह्म के रूप में प्रकट करेंगे किन्हीं के सामने किन्हीं के सामने श्री कृष्ण अपने आप को परमात्मा के रूप में प्रकट करेंगे सेठ जी की इच्छा है वे अपनी संपत्ति को प्रकट नहीं करें सेठ जी की दूसरी इच्छा है कि किसी के सामने एक नोटों की गड्डी कहीं प्रकट कर दे ऐसे ही परमात्मा केवल दो चीजों को प्रकट करता है वह सृष्टि पालन संहार करने वाला है इस गुरु को प्रकट किया और वह साक्षी भी है ये दो गुणों को जो प्रकट करे उसका नाम है परमात्मा सृष्टि पालन संवाद करने वाला और जीव मात्र के भीतर साक्षी होकर के विराजमान होने वाला कारण होकर के वे प्रकृति के साक्षी होकर के विराजमान होते हैं गर्भोदशाही होकर के वे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा उनके साक्षी होकर के विराजमान होते हैं और क्षूरोदशाही श्री विष्णु होकर के वे हमारे हृदय में भी विराजमान है और जीव मात्र के साक्षी होकर के विराजमान है तो जीवांतर वृष्ण हिरण्य गर्भ अंतर्यामी श्री प्रद्वम और प्रकृति अंतर्यामी होकर के श्री संकर के रूप में वे विराजमान हैं ये उनका जो तत्व है वो हुआ परमात्म तत्व तो ब्रह्मी परमात्मती ब्रह्म जो तत्व उसको कहेंगे जो परिच्छेद सामान्य इन दोनों से अभिन्न होकर के विराजमान हो उसका नाम ब्रह्म अब इनमें मुख्य कौन है ज्ञानी से पूछेंगे वे कहेंगे नहीं एबस्ट्रैक्ट से कंक्रीट प्रकट होता है इसलिए एबस्ट्रैक्ट ही मूल तत्व है इसलिए पहले एक ज्ञानी ब्रह्म का ध्यान करेगा और ब्रह्म का ध्यान कर पहले ज्ञानी कृष्ण के स्वरूप पर ध्यान करेगा और फिर कृष्ण रूप का त्याग करके केवल अंग कांति उनका ही ध्यान करता हुआ रह जाएगा ज्ञानी की जो धारणा है वो ज्ञानी की धारणा है कि एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट सामने आता है एबस्ट्रेक्ट मूल है कॉन्क्रीट मूल नहीं है जो सूक्ष्म है वह सूक्ष्म ही आधार है जो स्थूल है वह आधार नहीं है परंतु वैष्णव इससे बिल्कुल उल्टा सोचते हैं और वे कहते हैं कि नहीं यदि किसी वस्तु में कोई गुण नहीं है तो वो कैसे प्रकट हो सकता है गुण है ही नहीं तो वो प्रकट कैसे हो सकता है इसलिए श्री कृष्ण उनको जहां उस परतत्व को निर्गुण कहा गया उस निर्गुण का तात्पर्य गुणहीन नहीं है निर्गुण का तात्पर्य निखिल गुण संपन्न है जब अरूप कहा गया तो अरूप का तात्पर्य रूप रहित नहीं है अरूप का तात्पर्य होगा प्राकृत रूप से रहित अनाम का तात्पर्य है कि उस पर का जो नाम है कृष्ण राम गोपाल यशोदा, यशोदानंदन ये जो नाम दिए गए राधाकांत गोपीजन गोपीचंद ये जो नाम दिए गए ये नाम प्राकृत नहीं है वह उनके नाम अप्राकृत हैं। तो अनाम अरूप अकर्ता ये कहने का तात्पर्य अजन्मा, ये कहने का तात्पर्य है कि उनका जन्म कर्म के वशीभूत नहीं है जीव का जन्म हुआ है कर्म के वशीभूत जबकि ईश्वर का जन्म कर्म के वशीभूत हरे कृष्ण कभी भी हो ही नहीं सकता तो यह कहने का तात्पर्य है। तो वो जो परतत्व है वो परतत्व तो अखिल गुणों से युक्त है अखिल गुणों से युक्त है तो कभी वो अपने गुणों को सामने प्रकट भी कर सकता है ये सेठ जी की इच्छा के ऊपर है कि वो अपनी किन माधुरी को प्रकट करें इसलिए भगवान वत विश्वनाथ चकुर्ति जी की भगवान की परिभाषा है भगवान किस कहते हैं उसकी डेफिनेशन आज सारी डेफिनेशन नहीं चल रही तो भगवत भगवान, भगवान तत्व की परिभाषा क्या है भगवान स्थावत असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेषा विश्वनाथ चकवर्थी जी की परिभाषा है भगवान स्थावत असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेषा ये ईश्वर की परिभाषा है भगवान की परिभाषा है ईश्वर की परिभाषा है अकर्तुम न सा करतुम, करतुम सर्वसमर्थ यह ईश्वर की परमाशा तो भगवान सारे गुणों से युक्त हैं वे कभी तत्व को भी प्रकट कर सकते हैं कभी ऐश्वर्य को प्रकट कर सकते हैं कभी माधुर्य को भी प्रकट कर सकते हैं भगवान स्थावत असाधारण तत्व ऐश्वर्य माधुर्य तत्व वे ऐसे तत्व हैं जो कि किसी भी तत्व को प्रकट कर सकते हैं तो भगवान में सारे तत्व थे और सारे तत्व होने पर वे तत्व कभी प्रकट हुए उनकी इच्छा है जिनमें भक्ति है उनके सामने भगवान सारे ये नहीं है क्या इसमें भी अंधेर चल रहा हो अंधेर नहीं है यदि कोई ज्ञान मार्ग से भगवान की आराधना करेगा तो भगवान अपने आप को ब्रह्म रूप में उसके सामने प्रकट करेंगे यदि कोई योग के माध्यम से उनकी आराधना करेगा तो भगवान उनको परमात्मा के रूप में अपने आप को प्रकट करेंगे और यदि कोई भक्ति के माध्यम से उनकी आराधना करेगा तो वे अपने माधुरी को प्रकट कर देंगे यदि ज्ञान के आधार पर कोई भगवान की आराधना करेगा तो उसको निर्गुण निराकार के रूप में भगवान प्रकट करेंगे यदि योग के आधार पर करेगा तो सगुण निराकार के रूप में उसको प्रकट करेंगे अपने आप को और यदि कोई भक्ति के आधार पर भगवान की आराधना करेगा तो भगवान उसे सगुण साकार के रूप में उसके सामने अपने आप को प्रकट करेंगे तो एक ही जो श्री कृष्ण पदार्थ है जिसमें सारे गुण विद्यमान हैं, वह दर्शक की दृष्टि से उनके साधन की दृष्टि से किसी को निर्गुण निराकार के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं किसी को सगुण निराकार के रूप में प्रकट करते हैं और किसी को सगुण साकार के रूप में अपने आप को प्रकट करते हुए वे भगवान विराजमान होते हैं भगवान का पूर्ण आस्वादन उस संबंध तत्व का पूर्ण आस्वादन कब होगा बोले पूर्ण आस्वादन होगा जहां भक्ति है वहां पूर्ण आस्वादन भक्त करने वालों को भी दिख जाएंगे भक्त करने वालों को परमात्मा रूप की भी प्राप्ति हो जाएगी और भक्त करने वालों को श्री धीर ललित नायक के रूप में भी श्री ब्रजेन्द्र दिख जाएंगे तीन ही रूपों में उसको प्राप्ति हो जाएगी जैसे पश्चिम भक्तिया भक्ति के द्वारा ही उस पर तत्व को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है भक्ति आश्रुत गीत गृहित का तात्पर्य है कि मां के तीन बेटे थे मां ने कहा बेटा बाजार जा रहे हो जहा देख के आ, देखना आम आए हैं कि नहीं एक लड़का गया उसने ढकेल के ऊपर दुकान में सजे हुए आम को देखा देख करके चला आया। दूसरा गया उसने आम को उठाया उलट पलट करके हाथ में लेकर के देखा बहुत बढ़िया था ज्यादा काड़ा भी नहीं था पिलपिला भी नहीं है बड़ी सुंदर गंधारी है देख करके और वही रख करके चला आया, तीसरा आम खरीद करके लाया ठाकुर जी के भोग लगाए खाए बड़ा स्वाद आया आम आम आम आम तीनों ने पाया पाया पाया जिसने जिसने देखा उसने उसने भी भी और जिसने आम खाया उसने भी आम पाया पंत पाना पाना एक नहीं है ऐसे ही ब्रमती यह एक पाना है परमात्मे यह दूसरा पाना है वास्तविक पाना कौन है जहां पर अपने हाथ में रासोत्सव से भुजदंड को नचाले उसने आम को पूरा पाया है तो पाना पाना एक नहीं है भक्ति के द्वारा प्रेम के द्वारा उस परतत्व को जैसे पाया जा सकता है वैसा किसी दूसरे प्रकार से नहीं पाया जा सकता वेदशास्त्र तो कहे संबंध वेदशास्त्र संबंध तत्व के रूप में अद्वैय ज्ञान तत्व का अनुरूपण करते हैं जो सजाती विजाती स्वगत भेद से रहित हो वह तत्व ही आश्रय है अर्थात वह अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव इनके भीतर भी विद्यमान हैं और इनसे अलग होकर के भी विराजमान हैं वह आश्रय है दूसरा अर्थ हुआ कि सृष्टि के पहले भी है सृष्टि के बीच में भी है और सृष्टि के बाद में भी है कोई ये कहे कि बिना लोहे के माइक लोहा को ना बिना लोहे को छुए माइक को छू लो हो सकता है क्या माइक लोहे का ही बना हुआ है और कोई क्या लोहे के बिना माइक तो हो नहीं सकता है माइक लोहा ही है ऐसे आश्रय पदार्थ जो है वो आश्रय पदार्थ सौ में विद्यमान है वो आश्रय पदार्थ सौ में विद्यमान होते हुए भी दो रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है एक अभिव्यक्त कर रहा है विभिन्नांश जीव और जगत के रूप में और एक श्री कृष्ण से लेकर के अंतर्यामी तक स्वांश के रूप में वह अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है उस पर तत्व का यदि कहीं अनुभव करना है तो संपूर्ण अनुभव है स्वाद में और वो स्वाद पदार्थ कौन है प्रयोजन पदार्थ कौन है वो प्रयोजन पदार्थ है प्रेम और उस प्रेम की प्राप्ति वास्तव में कब होगी वो तो ज्ञान के द्वारा वह ब्रह्म रूप में अनुभव होगा योग के द्वारा वह परमात्मा रूप में अनुभव होगा परमात्मा के दो गुण सृष्टि पालन संहार करना और साक्षी होना केवल दो गुण अपने आप को प्रकट करेगा के केवल दो गुण के परिचय न होना और सामान्य न होना यदि यह कह दिया ऐसा है तो सीमित हो जाएगा वो परिभाषा ही खंडित हो जाएगी इसलिए उसको निषेध मुख से ही वर्णन करना पड़ेगा परंतु उसको वो तो क्या है इसका जब प्रश्न आएगा तो उसका सर्वोत्तम उपाय होगा वो तो सर्वोत्तम विवरण होगा कि वह भगवान है और भगवान का भी सर्वोत्तम स्वरूप क्या है बोले माधुर्य भगवत्ता साजे कई परचा कहा सुख व्यासे नंदन स्थाने स्थाने भागवते वर्णिया जनईते यहां माते भक्त गौ माधुरी भगवत्ता का सार होकर तो के विराजमान मांगे तो संबंध तत्व हुए अंत में कृष्ण अवधेय तत्व हुआ कृष्ण के माधुर्य का पूर्णतः आस्वादन करना और वो आस्वादन कैसे किया जाएगा उसका अवधेय तत्व हुआ कि भक्ति के द्वारा उसको देखा जा सकता है तो कृष्ण हुए संबंध शास्त्रे को वेद शास्त्र कहे संबंध अवधे प्रयोजन वेद स्वत प्रमाण है वेद भगवान के द्वारा ही पर परतत्व का वर्णन करते हैं वेद और वेद की प्रामाणिकता दोनों एक जगह है इसलिए वेद स्वतः प्रमाण है वे वेद आश्रय पदार्थ को ही अंत में निरूपण करते हैं वो आश्रय पदार्थ अद्वैय ज्ञान तत्व है उस अद्वैत ज्ञान तत्व का सर्वोत्तम जो स्वरूप है वह श्री कृष्ण है वीरेन्द्र नंद कृष्ण है जिनमें माधुर्य का आश्रय है और माधुर्य का सर्वोत्तम आस्वादन प्राप्त होगा वह प्रेम के द्वारा होगा उस प्रेम की प्राप्ति कैसे की जाए वो प्रेम की प्राप्ति की जाएगी भक्ति के द्वारा ज्ञान के द्वारा उपाधि को दूर करना यह ज्ञान है ज्ञान की प्रवृति कैसे जैसे कहीं जौ के छिलके को दूर करके उसमें से निकालना फिर जो बीज है वह बीज बोने के काम में नहीं आएगा अंत कितनी मेहनत करनी पड़ेगी एक एक जो को पकड़ो भिगो फिर उसके बीज को छीलो उसके छिलके को निकालो तब जाकर के वो बीज ऐसा होगा जिसको बोने पर खाद देने पर भी उसमें उगेगा नहीं इसकी अपेक्षा एक दूसरा उपाय क्या है तो ज्ञान है मन की वो अवस्था जहां छिलके को दूर किया गया है उपाधे से उपाधि को दूर करना यह है ज्ञान उपाधि से भिन्न तत्व को पहचानना या हो गया ज्ञान परंतु यह बा कठिन प्रक्रिया है बड़ी देर लगेगी और तीन घंटे में पता लगा इतने से कहीं जो स, दो जो पांच वे कहीं अलग किए जा सके इतना इतना कठिन काम हो जाएगा जो की प्रक्रिया क्या है योग की प्रक्रिया है कि ईश्वर के ब्रह्म के, के तत्व को पहचान करके जैसा ब्रह्म है उसका मैं अंश हूं इससे मैं भी वही ही हूं यह योग की प्रक्रिया आत्मज्ञान वे दाई सेल्फ तू दे है यह विचार करते हुए ईश्वर का जो स्वरूप है वही तू है विचार करना पहले ईश्वर का ध्यान करो यम नियम आसन प्रायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि समाधि में ब्रह्म का ध्यान करो फिर जो ब्रह्म का ध्यान किया वो ही स्वरूप में हूं जो परमात्मा का ध्यान किया वही स्वरूप में हूं मैं परमात्मा ही हूं यह विचार करना यह योग की प्रक्रिया हो यह भी बड़ी कठिन पहले ब्रह्म को पहचानो सागर पहचानू ब्रह्म को पहचा परमात्मा को पहचानू और फिर परमात्मा का मैं अंश हूं इस से अपने जीवात्मा के अंश को पहचानना यह हुआ योग की प्रक्रिया परंतु भगवान की प्रक्रिया में मैं तुम्हारा दास हूं और तुम वे नुकुंज बिहारी हो मैं नुकुंज की मंजरी हूं तुम श्री ब्रजेंद्र नंदन होकर के श्री ब्रजराज नंद राय उनके महल के तुम राजकुमार हो मैं नंद महल का एक दास हूं मैं तुम मेरे सखा हो, मैं सुवल के परकर में एक मित्र हूं मैं तुम्हारा सखा हूं तो कहीं दास सख्य बासल्य माधुर्य इन वस्तुओं का आस्वादन करते हुए कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना यह हो गया प्रयोजन कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्रापे साधन अंत में निष्कर्ष करते हुए जब पहुंचेंगे हर चीज का विचार करते हुए पहुंचेंगे तो अंत में यही होगा कि सर्वोत्तम उपास्य स्वरूप हैं श्री व्रजेंद्र नंदन उन व्रजेंद्र नंदन का सार है उनका माधुरी माधुर्य प्राप्त होगा सर्वोत्तम रूप में जहां रिलेशनशिप है मधुर प्रीति संबंधी जहां रिलेशनशिप है संबंध है वो है सर्वोत्तम और उस मधुर संबंध में श्री मुकुंजी की मंजरी दासी होकर के श्री कुंज बिहारी की मैं सेवा सखी भाव से मंजरी भाव के द्वारा मैं करूं यह प्राप्ति का माधुर्य प्राप्ति के सर्वोत्तम रूप का साधन होगा अवधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन इसलिए अवधेय का अर्थ भक्ति और प्रेम ही हो गया प्रयोजन पदार्थ प्रेम प्रयोजन है प्रयोजनीय पदार्थ परम परम लक्ष्य पदार्थ वह प्रेम है पुरुषार्थ श्रोमणि प्रेम महाधन प्रेम पुरुषार्थ श्रोमणि है महाधन है कृष्ण माधुरी सेवा सेवानंद प्राप्ति कारण अब वो प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी बोले प्रेम की प्राप्ति होगी सेवा सेवानंद के द्वारा भक्ति का अर्थ है भज सेवायां धातु से भक्ति शब्द बना है भज धातु का अर्थ होता है सेवा करना मन से किसी चीज का ध्यान करें ये भी सेवन हो गया भजन हो गया मेरी घड़ी ऐसी है हैं? रखी हुई है घर पे अब यहां पर ध्यान करो, मेरी घड़ी वह, वहां रखी है तो हम घड़ी की सेवा कर रहे हैं। इसी का मतलब हो गया घड़ी का भजन करना तो भज माने किसी वस्तु की सेवा करना मन के द्वारा उसका चिंतन किया जा रहा है इंद्रियों के द्वारा उसकी सेवा की जा दोनों तरह से चिंतन भी एक सेवा हो गया और कहीं इंद्रियों से सेवा की गई उसका नाम भी सेवा हो तो भज सेवाएं हम धातु से बनाए भक्ति शब्द भाव रूप में किसी की सेवा की जाए या कायिक वाचक और मानसिक चेष्टाओं के द्वारा किसी की सेवा की जाए ये दोनों ही सेवा दोनों ही भक्ति हैं अतः आनुकूल्यन कृष्णान शीलनम अनुशीलन का तात्पर्य है भाव और अनुशीलन का तात्पर्य है चेष्टा दोनों ही हैं अनुशीलन मान मन से किसी वस्तु का विचार करना भाव को धारण करना या भी भक्ति है तो भाव रूप भी भक्ति है और चेष्टा रूप भी भक्ति है तो भक्ति के दो स्वरूप एक चेष्टारूप एक भाव रूप अनुशीलन के यही दो स्वरूप तो प्रेम प्रयोजन है और पुरुषार्थ श्रोमणि प्रेम उसको प्राप्त करने का उपाय है कृष्ण माधुर्य कारण। कृष्ण सेवा करे आर कृष्ण रस आस्वादन कृष्ण माधुर्य और कृष्ण की सेवा करके सेवा करना इसकी प्राप्ति का कारण क्या है बोल कृष्ण सेवा ही कृष्ण माधुरी के और कृष्ण की सेवा के आनंद को प्राप्त करने का साधन है साधन भक्ति और फल भक्ति दो अलग अलग वस्तु नहीं है दोनों में केवल आस्वादन का अंतर है भक्तिया संजातिया भक्त्या विभ्रत्युत पुलकम तनु जैसे कच्चा आम ही पक के मीठा आम होता है इसी प्रकार अभी हाथ में माला लेकर के संख्या कर रहे हैं मन इधर उधर भी भटक रहा है फिर भी संख्या कर रहे हैं ये जो चेष्टा करना यही प्रेम को प्राप्त करा देगा अभी नाम जपा जा रहा है तब प्रेम में नाम अपने आप जिह्वा के ऊपर प्रतिक्रिया के रूप में रिएक्शन के रूप में निकले जहां साधन भक्ति क्रिया के रूप में प्रयास पूर्वक की जा रही है उसका नाम है साधन भक्ति जहां प्रयास के रूप में न करके भाव की रिएक्शन के रूप में वह सामने आए अनुभव के रूप में आए उसका नाम है प्रेम तो साधन और प्रेम में अंतर यही है कि साधन में प्रयास किया जा रहा है परंतु तो प्रेम की स्थिति में प्रयास अपने आप हो रहा है इसलिए श्री बड़े बाबाजी महाराज श्री श्री राधा चरणदास बाबाजी महाराज बड़े बाबा करणदास बाबा के भी परम गुरु वे एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि भजन करने की वस्तु नहीं है भजन लगना चाहिए भजन करना अलग चीज है भजन लगना अलग चीज है प्रेम कि दशा कौन सी है बोले भजन लग गया भजन किया जा रहा है मैंने अपने एफर्ट्स हैं वहां पर साधन अवस्था है परंतु तो एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं बल्कि हृदय में जो प्रेम है उसके प्रतिक्रिया के रूप में हे कृष्ण हरे कृष्ण अरे ये अपने आप बिर में या आनंद की शीतकार के रूप में जहां वो ही नाम प्रकट हो रहा है नाम जपा जा रहा है और नाम आनंद की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हो रहा है जहां प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हो रहा है वो है प्रेम वो है अनुभव प्रेम और जहां किया जा रहा है वो है साधन तो भक्तिया संजातिया भक्ता साधन भक्ति ही प्रेम रक्षणा भक्ति के रूप में परिणत हो जाती है तो कृष्ण सेवा करे और रस आस्वादन अंत में जब साधन किया जाएगा साधन ही कृष्ण सेवा के रूप में परिणत होकर के विराजमान हो जाएगा अब यहां पर आगे निरूपण कर रहे हैं कि वो प्रेम की प्राप्ति कैसे हो प्रेम की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहली स्थिति है लोभ का उत्पन्न होना साधन भक्ति दो प्रकार के एक साधन भक्ति है शास्त्र की आज्ञा से प्रवृत्ति होना और दूसरी है लोभ की प्रवृत्ति होना अब लोभ कैसे उत्पन्न होगा रागान भक्ति के चार खंबे हैं जैसे चौकी के चार पाए ऐसे पहला पाया है लोह दूसरा पाया है आमगत्य तीसरा पाया है कृपा और चौथा पाया है ज स्वरूप स्वरूप का ध्यान ये चार रागानों का भक्ति के पाई है कहने करपा, और स्वरूप ये चार चीज जब होती है तो रागानो का भक्ति सामने प्रकट होती है सबसे पहली वस्तु है लोभ उस लोभ के विषय में अब आगे नूपल कहेंगे कि लोभ उत्पन्न करने के लिए कहीं कोई बता दे कि प्रेम ऐसी वस्तु है तब जाकर के उस वस्तु के प्रति लोभ उत्पन्न होगा कोई व्यक्ति कोई कितना भी धनी हो उसे अपने धन के विषय में पता नहीं है तो धन में आसक्ति नहीं होगी कोई बता दे कि तेरा इतना धन है तो फिर धन में आसक्ति हो जाएगी और धन को प्राप्त करने का प्रयास भी हो जाएगा और किसी को पता ही नहीं है कि मेरे पास में इतना धन है तो न तो उसमें आ सकती होगी न उसके लिए प्रयास होगा तो अब यहां पर लोभ उत्पन्न करने का श्रीमद महाप्रभु अब उपाय आगे बता रहे हैं एक दृष्टांत के द्वारा उसे बताएंगे कि कैसे एक निर्धन को लोभ का पता लगा अपने धन का पता लगा जब धन का पता लगा तो वो धन को पाने के लिए तब उसने प्रयास किया तो श्री गुरुदेव की कृपा से भक्ति कि मेहमा इनका पता लगना चाहिए भक्ति इतना बड़ा रत्न है ये पता लगना चाहिए ये पता लगेगा तो फिर साधक उसके लिए प्रयास करता है गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरी गोविंद जय जय राधा रमण हरी गोविंद जय विदाई गौर हरि